मातृदर्शन पतित पावनी माँ शारदा पवित्रम चरित यहाँ पवित्रम जीवन तथा पवित्रता स्वरूपिण्ययी कुर्मो नमो नमः वर्षा काल का एक सुपरचित दृश्य सड़क के पास छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा है बच्चों के तो आनंद की सीमा ही नहीं है कोई कागज की नाव बनाकर तैरा रहा है तो कोई नाली बना रहा है अचानक एक बच्चा फिसल कर कीचड़ में गिर गया कपड़े भींग गए और वह स्वयं कीचड़ से लथपथ हो गया सभी बच्चे एक साथ जोर से हंस दिए बेचारा बालक रुआसा हो गया है सामने ही उसका घर था हल्ला सुनकर उसकी माँ बाहर आई माँ को देखते ही बच्चे का अभी तक दबा रोना फूट पड़ा मां ने झट बच्चे को गोद में उठाया और अंदर ले गई पुचकारा और नहला धुला कर साफ कपड़े पहना दिए प्रत्येक घर में घटने वाली यह एक साधारण सी घटना है बच्चे के फिसल कर गिरने व मां द्वारा उसे धो धा कर साफ करने में कोई अस्वाभाविकता नहीं है मां के लिए यह कोई बड़ा कार्य भी नहीं है मां बच्चे को साफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा मां शारदा भी यही करती थी मेरा लड़का यदि धूल धूसरित हो तो मुझे ही तो झाड़ फूक कर उसे साफ करना होगा लेकिन यह कथन भौतिक अथवा शारीरिक स्वच्छता के संदर्भ में नहीं है जिस नैतिक दूषण को समाज में पाप के नाम से पुकारा जाता है उसी को दूर करने का कठिन कार्य मां शारदा ऐसी सहजता एवं सरलता से करती थी जैसे एक मां करती है किसी के चरित्र को परिवर्तित करना तथा उसके पूर्वकृत दुष्कर्मों को नष्ट करना या उनके फल को स्वयं के शरीर पर व्याधि अथवा वेदना के रूप में वहन करने का कार्य केवल विशेष आध्यात्मिक शक्ति संपन्न महापुरुष ही कर सकते हैं इस संदर्भ में उनकी एक और उक्ति है भले की मां तो सभी हो सकती है बुरे की मां कौन होना चाहेगा अगर मैं उनके पापों का वहन न करूं तो कौन करेगा स्वयं एवं श्री राम कृष्ण के अवतारत्व के संबंध में वे कहती थी हमारा आगमन तो इसीलिए, अर्थात अर्थात धार के लिए है हम लोग केवल रसगुल्ला खाने के लिए नहीं आए हैं दूसरों को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम उच्च कोटि की पवित्रता की आवश्यकता है जिस जल से हम अपने वस्त्र को धोकर साफ़ करते हैं अगर वही महिला हो तो वह वस्त्र को कैसे धोएगा ठीक इसी प्रकार कोई अपवित्र व्यक्ति कभी किसी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता आध्यात्मिक एवं मानसिक पवित्रता एवं अपवित्रता संक्रामक होती है एवं जिस मात्रा में व्यक्ति पवित्र होगा उसी मात्रा में वह उसका प्रसार दूसरे में कर सकता है मां शारदा निर्विवाद रूप से पवित्रता स्वरूपणी थी अपने शरीर के बात आदि रोगों के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ये दूसरों के पाप वहन करने के कारण है स्वयं के पापों के कारण नहीं एक शिष्य से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्वयं जीवन में कोई पाप नहीं किया युगावतार श्री रामकृष्ण का संस्पर्श उन्हें पाँच वर्ष की उम्र में ही प्राप्त हुआ था ऐसी स्थिति में पाप की संभावना ही कहाँ है श्री रामकृष्ण ने भी मां शारदा की निष्पापता को प्रमाणित किया है अपने दाम्पत्य संबंध के संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया था कि यदि मां शारदा नितान्त पवित्र एवं निष्काम न होती तो कौन कर सकता है कि उनके स्वयं के संयम का बांध न टूट जाता श्री राम कृष्ण तो माँ शारदा को गंगा के सदृश पवित्र मानते थे माँ को सांसारिक कर्मों में सदा लिप्त देखकर एक बार माँ की सदा संगनी योगिन माँ के मन में भी माँ शारदा के विषय में यह संशय उपस्थित हुआ था कि वे तो घोर माया में आबद्ध हैं इसके बाद गंगा स्नान के समय उन्हें अचानक श्री राम के दर्शन हुए श्री रामकृष्ण ने उन्हें गंगा में बह रही एक नवजात शिशु के मृत देह को दिखाते हुए बताया कि जिस प्रकार इस मृत देह के संस्पर्श से गंगा अपवित्र नहीं होती उसी प्रकार सांसारिक संस्पर्शों से मां शारदा की पवित्रता अक्षुण बनी रहती है पर माँ तो गंगा से भी अधिक पवित्र थी एक बार उनके घर की एक सेविका ने किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श कर दिया जिसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए ठंड के दिन होते हुए भी वह स्नान करना चाहती थी इस पर माँ ने कहा कि हाथ पैर धो लो उसी से हो जाएगा पर उसे इस विधान से संतोष नहीं हुआ तब माँ से सुझाया कि माँ ने सुझाया कि गंगा जल छिड़क लो और पी लो जब यह निर्देश भी उसे उचित नहीं लगा तो माँ ने कहा तब मुझे स्पर्श कर लो अपनी पवित्रता के प्रति ऐसा नैसर्गिक दृढ़ विश्वास विरले ही किसी में संभव है दूसरों में दोष दृष्टि का अभाव भी मां शारजा की पवित्रता का एक प्रमाण एवं लक्षण था हम स्वयं दोष युक्त होते हैं इसीलिए हमें बाहर दूसरों में दोष दिखाई देते हैं बच्चे को दोष नहीं दिखते उसे चोर डाकू बदमाश नहीं दिखते क्योंकि इसका अंतकरण पवित्र होता है मां शारदा का भी हृदय इसी तरह पूर्ण रूप से निष्पाप था उन्होंने वृंदावन में बाकी बिहारी से रो रोकर प्रार्थना की थी प्रभु तुम्हारी देह वक्र है लेकिन मन सीधा है मेरे मन से भी दोष दृष्टि पूर्ण रूप से नष्ट कर दो परिणाम यह हुआ था कि वे किसी के भी दोष देख नहीं सकते थे एक बार गोलाब माँ किसी दासी को डांट रही थी माँ के कारण पूछने पर उन्होंने उन्हें मानो उलाहना देते हुए कहा कि तुम से कहने से क्या लाभ तुम तो किसी के दोस्त देख ही नहीं सकती इस पर माँ ने कहा था कि संसार में सभी दोस्त देखते हैं यदि मैं न देखूं तो इससे संसार में प्रलय नहीं हो जाएगा माँ ने जन्म से ही पवित्र होते हुए भी पवित्र होने के लिए कठोर साधना की थी दक्षिणेश्वर में रात्रि को ध्यान करते समय वे चंद्रमा की ज्योत्सना देखकर प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करती थी प्रभु चंद्रमा में भी कलंक है मेरे चरित्र में किसी भी प्रकार का कोई कलंक ना हो सत्य तो यह है कि माँ का मन पाप पुण्य की मान्यताओं से परे एक अत्यंत उच्च भाव राज्य में विचरण करता था पति तोार की दूसरी शर्त है करुणा अथवा कृपा की भावना माँ तो स्नेह प्रेम करुणा की मूर्तिमति विग्रह थी वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए ही व्यतीत किया कोई उनको माँ कहकर पुकारता तो वे रह नहीं पाती थी दया से विगलित हो पापी तापी सभी को दीक्षा प्रदान करती थी श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद मां शारदा को अपने शरीर धारण का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता था किंतु श्री रामकृष्ण के आविर्भाव के उद्देश्य अर्थात जगत कल्याण के लिए ही उनके आदेश से उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा अहेतुक तो करुणा में माँ शारदा का असंख्य दृष्टांतों से ओतप्रोत समग्र जीवन कृपा व करुणा की एक अविच्छिन्न गाथा है अंतिम संदेश भी यही है यदि शांति चाहते हो तो किसी के दोष न देखो दोष देखो अपने कोई पराया नहीं है सभी को अपना बनाना सीखो पवित्रता एवं करुणा में हृदय होते हुए भी बिना किसी विशेष आध्यात्मिक शक्ति के कोई भी पतितोद्धार का कार्य नहीं कर सकता मां शारदा में श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों से कहीं अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी जिन अत्यधिक आसरी प्रवृत्ति के लोगों को स्वामी प्रेमानंद स्वामी ब्रह्मानंद आज श्री कृष्ण के अन्य सन्यासी शिष्य दीक्षा देने में असमर्थ होते थे मां शारदा अनायास ही उन्हें दीक्षा देने में समर्थ होती थी एक बार तीन व्यक्ति दीक्षा प्रार्थी होकर बेलूर मठ गए लेकिन उनके निकृष्ट चरित्र के कारण कोई उन्हें दीक्षा देना नहीं चाहता था अतः उन तीनों को स्वामी प्रेमानंदादि ने माँ शारदा के पास भेज दिया जब मां ने उन्हें देखा तो कह उठी संतान विदेश से मां को अच्छी वस्तुएँ भेजता है और इन लोगों ने अर्थात स्वामी प्रेमानंदादि संन्यासी संतानों ने मुझे यह भेजा है फिर भी कृपा मई मां ने उन तीनों व्यक्तियों को अस्वीकार नहीं किया उन्होंने उन्हें जयराम भाटी के पुण्य क्षेत्र में तीन दिन रहने को कहा उसके बाद उन्हें दीक्षा प्रदान की बाद में इस घटना का वृत्तांत सुनकर स्वामी प्रेमानंद एवं स्वामी ब्रह्मानंद सन्न रह गए थे प्रेमानंद जी कह उठे थे जय माँ जय माँ जिस विष को हम ग्रहण नहीं कर सकते उसे वे अनायास ही ग्रहण करके बचा लेती हैं